भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन जैसा हमने ऊपर कहा है कि बहुत से टीकाकारों ने ईश्वर कृष्ण के कथन को ध्यान में न रखकर तथा भ्रांति के से सांख्य कारिका की 18वीं कारिका को ज्ञा के साथ जोड़कर सांख्य मत में पुरुष बहुत्ववाद का प्रचार किया है इस सिद्धांत के समर्थन में निम्नलिखित युक्तियाँ भी दी जाती है पहला जन्म मरण कर्णान प्रति निमांत जन्म मरण तथा तो कर्णों अर्थात इंद्रियों के व्यापार प्रति पुरुष के लिए भिन्न रूप से नियमित है अर्थात एक उत्पन्न होता है तो दूसरा मरता है एक अंधा है तो दूसरा आँख वाला है यह संसार में देख पड़ता है यह भेद उसी स्थिति में संभव है जब अनेक पुरुष हों एक ही पुरुष होता तो एक के मरने से सभी मर जाते एक के अंधे होने से सभी अंधे हो जाते परंतु ऐसा देखने में नहीं आता अत बहुत तो पुरुष मानना आवश्यक है दूसरा अयुगप प्रवृत्तेश्च संसार में प्रवित्ति है प्रति व्यक्ति में पृथक पृथक प्रवित्ति देख पड़ती है यह प्रवित्ति एक ही समय में एक ही बार सभी जीव में नहीं है किसी एक में एक समय प्रवृत्ति है तो दूसरे में उसी समय निवृत्ति है इस प्रकार जीवों में एक कालीन प्रवृत्ति न देखकर मालूम होता है कि अनेक पुरुष हैं। यदि एक ही पुरुष होता तो सभी जीवों में एक समय में एक ही प्रकार की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती तीसरा त्रैगुण्य विपर्यात संसार में प्रति वस्तु में सत्व रजस और तमस है सत्व से शांति प्रकाश सुख आदि मिलते हैं रजस से दुख अशांति क्रोध आदि होते हैं तथा तो से मोह अज्ञान आदि होते हैं कोई भी सात्विक है तो उसमें शांति आदि है जो रास्तिक है वह अशांत क्रोधी आदि है तथा तो जो तामसिक है वह मूढ़ है ये भेद तभी होंगे जब पुरुष भिन्न भिन्न हों यदि एक ही पुरुष होता तो सभी सात्विक या रास्तिक या तामसिक होते परंतु ऐसा तो होता नहीं अतव अनेक पुरुष हैं इन युक्तियों के आधार पर विद्वानों ने सांख्य में पुरुष बात को स्वीकार किया है परंतु विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त युक्तियाँ निर्लिप्त और त्रिगुणातीत पुरुष ग्या के लिए नहीं दी जा सकती हैं निर्लिप्त पुरुष का जन्म और मरण से क्या संबंध है वह तो न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है न तो उसे किसी इंद्रिय से संबंध है जिससे वह अंधा और बहरा कहा जा सके वह तो नृत्य सर्वव्यापक त्रिगुणातीत है उसमें रजोगुण तो है नहीं फिर उसमें प्रवृत्ति ही कैसे हो सकती है त्रिगुणातीत होने के कारण तीनों गुणों के वैलक्षण ही उसमें किस प्रकार हो सकते हैं अतएव ये युक्तियां त्रिगुणातीत निसंग निर्लिप्त ज्ञा के संबंध में कही ही नहीं जा सकती वस्तुतः विचार करने से यह स्पष्ट है कि ये युक्तियाँ बद्ध पुरुष के लिए ही है इन युक्तियों के कारण बद्धावस्था में पुरुष अनेक हैं, परंतु बद्ध जीव अनेक है इसमें तो प्राय सभी दर्शनों का एक मत है तथापि संभव है यहाँ वेदांतियों के विरुद्ध अपने मत का स्पष्टीकरण करने के लिए इन युक्तियों के द्वारा यह सिद्ध किया गया हो कि जीवात्मा बद्धावस्था में भी आपस में सर्वथा भिन्न है यहाँ यह विचार करना उचित है कि भगवद गीता की तरह सांख्य में तीन प्रकार के पुरुषों का विचार है निर्लिप्त बद्ध पुरुष तथा मुक्त पुरुष वाचस्पति मिश्र ने तत्व कौमदी के मंगल श्लोक में कहा है अजाएता भजनते जहत्येनाम भुक्त भोगाम नुमस्ताम अर्थात एक प्रकार के पुरुष जीव है जो प्रकृति की सेवा में लगे रहते हैं तथा दूसरे प्रकार के पुरुष जीव है जो भोग के अनंतर प्रकृति के संसर्ग को छोड़ देते हैं इससे यह स्पष्ट है कि वाचस्पति मिश्र ने बद्ध और मुक्त पुरुषों का ही वर्णन यहाँ किया है और ये अनेक है इसीलिए दोनों के साथ उन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया है यदि सभी पुरुष बद्ध ही होते तो निर्लिप्त त्रिगुनातीत आदि विशेषण किसके लिए सांख्य में प्रयोग किए जाते बद्ध पुरुष तो अनादिकाल से चले आते हैं मुक्तावस्था में भी जैसा कि आगे कहा जाएगा पुरुष सत्वगुण से सर्वथा मुक्त नहीं है यही कारण है कि एक मुक्त पुरुष दूसरे मुक्त पुरुष से भिन्न है ऐसी स्थिति में बद्ध तथा मुक्त जीवों से भिन्न एक निर्लिप्त त्रिगुणाति स्वतंत्र ज्ञ पुरुष न माना जाए तो यह निर्लिप्त आदि धर्म किस पुरुष के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं अतय रूप पुरुष एक है और बद्ध पुरुष तथा मुक्त पुरुष अनेक हैं। इन सभी पुरुषों की स्वतंत्र वास्तविक सत्ता है इस प्रकार सांख्य में तीन प्रकार के पुरुषों का वर्णन है अनाश्रितत्व अलिंगत्व निर्वयत्व स्वतंत्र अत्रिगुणत्व विवेकित्व अविषयत्व असामान्यत्व, चेतनत्व असव अप्रसवधर्मत्व साक्षित्व कैवल्य माध्यस्थ औदासन्य दृष्टत्व तथा अकृतत्व ये सभी धर्म निर्लिप्त पुरुष ज्ञान में है इसे निर्लिप्त पुरुष का बिंब जब बुद्धि या महतत्व पर पड़ता है तब महत या बुद्धि जड़ होती हुई भी चेतन की तरह मालूम होती है पुनः बिंब से प्रतिबिंब वृद्धि का स्वरूप भी उसी प्रतिबिंब के द्वारा चेतन असंग पुरुष पर भी भाषित होता है अर्थात आरोपित होता है जिससे असंग पुरुष भी बुद्ध के कर्तित्व तो आदि धर्मों से युक्त मालूम होता है जैसे एक अच्छे स्फटिक के सामने रखे हुए जपा पुष्प पर स्फटिक का बिंब पड़ता है जिससे जपा पुष्प चमकता चु, है और उसी बिंब के द्वारा जपा पुष्प का लाल वर्ण स्फटिक पर भी आरोप होता है जिससे शुद्ध स्वच्छ स्फटिक भी लाल वर्ण का मालूम होता है यही अविद्या है यही सांख्य में बंधन है इसी परस्पर अविद्या के संबंध से सृष्टि भी होती है